देवी भागवत प्रथम स्कंद सूर्य कहते हैं योग माया संपूर्ण कारणों के भी कारण है सभी देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा आदि पर भी उनका शासन चलता है सुखदेव जी ने उन भगवती योग माया को मानसिक प्रणाम किया पिता व्यास जी की दैनीय दशा हो गई थी वे शोक रूपी समुद्र में डूब रहे थे कारण सामने रखते हुए सुखदेव जी उनसे कल्याणकारी वचन कहने लगे महाभाग आप पराशर जी के औरस पुत्र हैं स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव ही है भगवान फिर आप साधारण अज्ञानी जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं महाभाग आज मैं आपका पुत्र हूं। पता नहीं पूर्व पूर्वजन्म में मैं कौन था और आप कौन थे महान पुरुष इस भ्रम के चक्कर में क्यों पड़े महामते आप धैर्यपूर्वक विवेक का अनुसरण कीजिए विषाद में मन को मलान करना अनुचित है इस पिता पुत्र आदि व्यवहार को मोह जाल मानकर आप शोक करना छोड़ दें मुने आप बड़े बुद्धिमान एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं अपनी विवेक शक्ति से मेरा अज्ञान दूर कीजिए जिससे मैं गर्भवास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अनग यह जगत कर्मभूमि है इसमें मनुष्य का जन्म पाना सबको सुलभ नहीं रहता फिर यदि उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर जन्म हो जाए यह तो बड़ा ही दुर्लभ है मैं अपने को बंधा हुआ मानता हूँ मेरी यह धारणा चित्त से अलग नहीं हो पाती जब बुद्धि जगत के जाल में फंस जाती है तब वृद्ध पुरुष ही उसके उद्धारक होते हैं सूर्य कहते हैं सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी उनका वेश शांत था वे मानसिक संन्यासी हो चुके थे ऐसे सुयोग्य पुत्र के ऊपर युक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले व्यास जी ने कहा पुत्र तुम बड़े भाग्यशाली हो मैंने देवी भागवत की रचना की है इसका अध्ययन करो वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है पांच लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में बारह स्कंध हैं मेरी समझ पुरान है। से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है महामते जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो भगवान विष्णु बालक रूप से वटपत्र पर सोए हुए थे सोचने लगे मैं क्यों बालक बन गया किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई है मुझे किस प्रकार ये सभी बातें ज्ञात हो महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यो चिंता की लहरें उठ रही थी इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा यह सारा जगत मैं ही हूँ मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं सर्वम खलविदम एवाहम नान्य दृष्टि सनातनम पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा तत्पश्चात वे सोचने लगे किसके मुख से यह सत्यवाणी निकली है इसका वक्ता स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कौन है किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त होगा यो चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भगवान भागवत को हृदय में स्थान दे दिया बार बार उसी आधे श्लोक का वे उच्चारण करने लगे अब उसी में उनका मन लग गया फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई वे वट पत्र पर सो गए जब चित्त कुछ शांत हुआ तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई उनके चार भुजाएं थीं उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे उन्हीं के सदृश उनकी अंशभूता अनेकों सखियाँ भी साथ विराजमान थीं सुंदर मुखता मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई